प्रभाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मिति मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाए न ओम शांति शांति शांति, शांति, शांति, शांति अथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें ष्ठ ऋषि सुकेश भारद्वाज प्रश्न करते हैं महर्षि पिपलाहे वो अंत शरीर स षोड़श कल पुरुष षोड़शकल पुरुष जिसके बारे में सुकेशा पूछे थे उसका उत्तर दिए यही वो अंत शरीर सौम्य सपुरुषो यस्मिन ऐता षोड़श कला प्रभोबंती यही पुरुष में ही षोड़श कला प्रभोवंती अर्थात इसी में अध्यस्त होते हैं विचार चल रहा था ज्ञान का स्वरूप यह निर्णय हुआ आगे पूर्व पक्ष शंका कर रहा है टीका में ननु न से नित्य परिच्छेद श्रुते परिच्छि से चटाधिपत निवादी संकते चैतन्य न निव चैतन्य नित्य नहीं होगा हेतु देता है परिच्छेद श्रुते परिच्छेद परिच्छेद जो मंत्र चल रहा है उसमें आया भाष्य में दे दिए नु श्रुते है इहे अंत शरीर इस प्रकार की अभिजो मंत्र चल रहा है तो अंत शरीरे चैतन्यम पुरुष होने से शरीर पुरुष का परिच्छेदक हो गया परिच्छेद श्रुते है टीका में आगे परिच्छिन्न से च घटाधिवत अनित्यत्व जो परिच्छिन्न हो जाएगा वो अनित्य होगा अंतवान हो गया अंतवान हो जाने से फिर नित्य नहीं होगा परिचिन्न से च घटाधिवत अनित्यवाद ये पूर्व पक्ष शंका करता है भाष्य में ननु श्रुते है श्रुते है अर्थात पंचमी श्रुति से यह वो अंत शरीर परिच्छिन्न है कुंड बदर वुरुष इति जैसे कुंड में बदर परिच्छि हो जाता है बदर कुंड के अंदर में आ गया तो कुंड के द्वारा परिच्छिन हो गया बदर बदर वैर कहते हैं इसी प्रकार के पुरुष यही वो अंत यह अर्थात शरीर होने से पुरुष भी परिच्छि हो गया टीका में सिद्धांतिक उत्तर देता है शरीरातस्थत्व प्रत्यक्त विवक्षया उच्यते न परिच्छेद विवक्षया शरीर अंत शरीर कहा गया यह प्रत्यकत्व को दृष्टि में रख करके प्रत्यक्त पांच नंबर टिप्पणी प्रत्यकत्व आंतर सबसे अंतर है जैसे तैतरे ते उपनिषद में कोश का विचार करके सबसे अंत अंदर जो कहते हैं इसी प्रकार की वही प्रत्यक्तम आंतरत्व तदपि अधिष्ठानत्वे अधिष्ठानत्व तो वो सबसे अंदर है और वही अधिष्ठान है अधिष्ठान का अर्थ वही सत्ता और स्फूर्ति देता है कल्पित पदार्थों का सत्ता और स्फूर्ति अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति ही होती है तो इसलिए अधिष्ठान जो कि साधारणतः तो अध्यस्त के द्वारा आवृत्त हो करके रहेगा अर्थात तो अधिष्ठान का भान ऐसे नहीं हो जाएगा अध्यस्त उसके ऊपर सब आवरण करके रखेंगे इसलिए जब भी ज्ञान होगा ये अध्यस्थ पदार्थ बाहर पदार्थों का ही ज्ञान होगा और यह रहेगा कहते हैं प्रत्युक्त तो, अर्थात सबसे अंतरतम सबसे अंदर रहेगा ये जैसे दृष्टान्त तो देने के लिए जो कहते हैं लंडन उसके ऊपर में कांच रहेगा और चार पांच और कुछ रंगीन उसके ऊपर अगर कागज लगा देंगे तो जो उसका प्रत्येक हो गया वो अंदर रह गया और अभी दिखेगा ही नहीं नाना प्रकार के रंग बिरंगे सब प्रकाश दिखेंगे और ये जो अभी रंग बिरंग के प्रकाश दिख रहा है इनको सत्ता स्फूर्ति कौन दे रहा है कह रहे अंदर में जो शुभ्र स्वच्छ प्रकाश है वही इनको सब दे रहा है सत्ता और स्फूर्ति दे रहा है हाँ अभी विकृत रूपेण ये सत्ता की उपलब्धि हो रही है स्वच्छ सत्ता है अंदर में जो है लंडन का अंदर में किंतु अभी वह इतने सारे रंगीन कागज के माध्यम से आने से उसका रंग बदल गया किंतु सत्तास्फूर्ति तो अर्थात यहाँ प्रकाश का तो वही जो अंदर में लंडन का अंदर में जो बत्ती है उसी की ही ये प्रकाश है इसी प्रकार की यहाँ प्रत्येक अंतर है अंतर का अर्थ अधिष्ठान है अधिष्ठान अर्थात तो अध्यस्तों को सत्तार स्फूर्ति देने वाला है दूसरा बात कहते हैं टिप्पणी में उपलब्धि अपेक्षायाच च भी दृष्टव्य क्योंकि हृदय में ही उपलब्ध होता है हृदय में अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति जब होती है तो उपलब्ध जो जहाँ होता है कहता है कि वो वहाँ है जैसे ये सत्संग भवन में आप लोग उपलब्ध होते हैं तो कहेंगे यही है वो प्रवेश किया है परिच्छिन हो गया है तो जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ विद्यमान है ऐसे कहा दिया जाता है किंतु इसके द्वारा परिच्छिन्न नहीं हो जाता है वहाँ भी है तात्पर्य है भाष्य टीका में आगे प्रत्यक्तो तो विवक्षया उचित उचित शरीर के अंदर है यहाँ विवक्ष है प्रत्यक्ष सत्तास्फूर्ति देने वाला है न परिच्छेद विवक्षया शरीर इसका परिच्छेद कहे ऐसा यहाँ विवक्षा नहीं है तथा सती अगर शरीर या पुरुष का परिच्छेद का ऐसा मान लेंगे तो उत्तर उत्तरवाक्य विरोधात् उत्तरवाक्य छः नम्बर टिप्पणी दे दिए तो ये षोड़श कला इति तो जिसमें यह षोड़श कला उत्पन्न होते हैं तो जिस अधिष्ठान में पुरुष में यह षोड़श कला उत्पन्न होते हैं वो षोड़श कला के अंदर ये फिर पुरुष कैसे आ जाएगा अर्थात कारण के से कार्यों के द्वारा आबद्ध हो जाएगा परिचिन हो जाएगा संभव नहीं है इसके ऊपर आगे विचार बहुत दिखाएंगे तथा सती टीका में तथा उत्तर वाक्य विरोधात यही द्वितीय मंत्र में जो आगे वाक्य है ये षोड़श कला प्रभवंती तो पुनः ये कला के द्वारा ये पुरुष आबद्ध नहीं हो जाएगा परिचिन्न नहीं हो जाएगा कार्यों के द्वारा कारण परिच्छिन नहीं होता है भाष्य में न प्राणादि कला कारणत्वत पुरुष है जो पुरुष शरीर के द्वारा अपरिचिन्न हो गया सिद्धांत कहते हैं कि न ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य न अर्थात आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है क्यों आगे हेतु देते हैं प्राणादि कला कारणत्वत तो ये शरीर प्राणादियों का कार्य है और ये पुरुष प्राणादियों का कारण है तो जो कारणों का कारण है वो कभी कार्य के द्वारा परिचिन नहीं हो जाएगा प्राणादि कलाना कारणत्वात् प्राणादि कलाओं का कारण किसको कहा जा रहा है यहाँ पुरुषों का और वो पुरुष शरीर के द्वारा आबद्ध हो जाएगा परिचिन्न हो जाएगा संभव नहीं है नहीं शरीर मात्र परिचिन्न से प्राणश्रद्धादीना कलानाम कारणत्व प्रतिपत्ति शक्यात शरीर मात्र से जो परिचिन्न हो जाएगा वो प्राण श्रद्धा आदि कलाओं का कारण नहीं बन पाएगा क्योंकि प्राण ये व्यापक होता है और शरीर में ये आबद्ध कैसे हो जाएगा और प्राण का भी जो कारण है पुरुष वो शरीर में कैसे आबद्ध हो जाएगा पुरुष का कार्य हो गया प्राण प्राण ही जब आबद्ध नहीं हो पाएगा और कारण पुरुष कैसे आबद्ध होगा प्राणश्रद्धादीना कलाना कारणत्व प्रतिपत्तुम नहीं सकुआम शरीरम शरीर इनका कारण नहीं हो सकता है मतलब शरीर इनका परिच्छेदक नहीं बन सकता है ठीक है मैं अयोग्यत्वादपि स्व अर्थ न विवक्षित इतिहा अयोग्य भी है अर्थात एक तो परिच्छेद करवा नहीं पाएगा दूसरा है कि अयोग्य भी है कला कार्यवाच शरीर से कला का कार्य है शरीर और वो शरीर कला का कारण को परिच्छि कर देगा ये भी संभव नहीं योग्यता ही नहीं है जैसे कहा जाएगा कि भारत भूमि में हो गया ये उत्तराखंड और उत्तराखंड का ये ऋषिकेश और ऋषिकेश भारत को अपने में परिच्छिन्न करवा लेगा ये संभव नहीं है किसी प्रकार की लक्षणा कर लेंगे वो अलग बात है नहीं तो शक्तिवृत्ति से ये संभव नहीं है टीका में स्व उत्पत्ते पूर्वम स्वयं अभाव तत्कालीन पुरुषम परिचे न शक्नि इत्यर्थः अयोग्य क्यों हो गया पूर्वम स्व शब्द से शरीर शरीर के उत्पत्ति होने से पहले ये प्राण आदि रहेंगे रहेगा और प्राण की उत्पत्ति होने से पहले पुरुष रहेगा तो शरीर उत्पत्ति होने से पहले फिर पुरुष रहेगा रहेगा तो दुगुना रहेगा क्योंकि शरीर उत्पत्ति होने से पहले प्राण और प्राण उत्पत्ति होने से पहले और शरीर है तो शरीर उत्पत्ति होने से पहले जो पुरुष विद्यमान है ये बाद में आने वाला और शरीर उसको कैसे परिचिन कर देगा ये नहीं कि जागा पड़ा है बाद में आकर के उसको घेर लिया कह दिया मेरा है ये इस प्रकार की बात नहीं है न है। स्व तो उत्पत्ते है पूर्व स्वशब्द से शरीर शरीर उत्पत्ति होने से पहले स्वस्वत सो कहने से शरीर उत्पत्ति होने से पहले पुरुष से अभावत् शरीर, शरीर इसलिए तत्कालीन पुरुष रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तत्कालीन पुरुषम परिचय तुम न सकनौती शक्नौती का कर्ता शरीर शरीर परिच्छेद नहीं कर सकता है पूर्व पक्ष कहता है आपने ये जो नियम लगा दिए हैं ये नियम संभव नहीं है पहले भाष्य में देखेंगे सिद्धांती उसका बात को स्पष्ट कर नहीं पुरुष कार्याण कलाना कार्य सत शरीरम कारण कारणकारणम स्वस्थ पुरुषम कुंडम बदरम इव आभ्यंतरीकुआ नहीं पुरुष कार्याणाम कलानाम नाम पुरुष से कार्याणाम कला और कलानाम कार्य हो गया शरीरम कलानाम कार्यम सत्त होता हुआ हो गया शरीरम वह शरीर स्वस्थ कारण कारण अभी शरीर शरीर को लेंगे आगे स्वस्थ से स्वस्थ कारण कारण शरीर का कारण कौन हो जाएगा कला और कलाम का कारण पुरुष तो कारण कारणम पुरुषम सामनाधिकरण है कुंडम बदरम इव आभ्यंतरी कुरिया कुंडम बदरम इव तो यहाँ परिच्छेद का को कौन है और परिचिन्न कौन हो जाता है हाँ तो कुंड यहाँ परिच्छेद करने वाला बदर परिचिन्न हो जाने वाला कुंड बदर को परिचिन्न करवा देता है नहीं कर देता है कर देता है किंतु ये शरीर और पुरुषों को परिचिन्न तो ये दृष्टांत तो साधर्म्य वैधर्म्य वैधर्म्य जैसे कुंडम बदरम तो इसलिए कुंडम प्रथमा होगा द्वितीय होगा प्रथमा बदरम द्वितीय कुंड बदर को जैसे परिचिन करवा देता है ऐसा नहीं करेगा अभ्यंतरी न कुरिया नहीं ही वाक्य का आरंभ में दे दिया था यहाँ तक सिद्धांत अपना बात स्पष्ट कर दिया अभी पूर्वपक्ष कहता है आगे टीका में बीज कार्य से वृक्ष से कार्य फल स्व कारण वृक्ष कारण बीज अभ्यंतरी इति थे दृष्टम यहाँ तक पूर्वपक्ष कहने से सिद्धांत कहते हैं कि न योग्यम इतिकते पूर्वपक्ष के शंका वाक्य बीज का कार्य है वृक्ष और वृक्ष का कार्य है फल और फलों के अंदर में बीज आएगा आएगा, आएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए आप दृष्टांत तो दे दिए स्व कारण कारण को आभ्यंतरी नहीं कर पाएगा यहाँ होता है बीज का कार्य हो गया वृक्ष वृक्ष का कार्य हो गया फल अभी फल का कारण कौन हुआ वृक्ष और वृक्ष का कारण बीज अभी फल स्व कारण कारण को आभ्यंतरी किया कर दिया स्व कारण वृक्ष स्वपद से फल सो कारण हो गया वृक्ष और वृक्ष का कारण हो जाएगा बीज भीजा। वो बीजम को अभ्यंतरी करोती इति दृष्ट पूर्व कहता है हमने देखा है त न अयोग्यम जो सिद्धांति ने कह दिया था भाष्य में पंचम पंक्ति में अयोग्य कला कार्यवाच शरीर शब्द था न हाँ ये टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में था अयोग्यवादी स्व अर्थ नवक्षिता सिद्धांत कथा अयोग्य है अ पूर्वपक्ष अयोग्य नहीं है ये संभव है अर्थात कार्य स्वकरण कारण कारणों को आभ्यंतरीकरण कर सकता है इति संकते भाष्य में बीजादिवत इति चेत बीजादी जैसा कारण कारणों को कर सकता है बीजादिवत लिखित पुस्तके तो अत्र बीजावत अच्छा ठीक है बीजादिवत कहने से क्या ना पूछने पूछने सामने वाले पूछेंगे आधिपद से क्या लेंगे फिर आपको ये खोजना कठिन है बीजावत इसलिए कह देना ठीक है पूर्व पक्ष क्या वाक्य हुआ इसी को वो आगे टीका में तद विवरण इसी का विवरण स्वयं पूर्व पक्ष अपना संग्रह संग्रहवाक्य का स्पष्ट करता है यहाँ वाक्य क्या हो गया बीजावत सैदे पूर्वपक्ष विवरण करता है यथा यह यहाँ बीजकार्य वृक्षस तत्च स्वण बीज्यरीको कारन आमरादी तदव्यरीकु शरीर स्वरणकारणमी चेत पूर्वपक्ष का वक्य यथा बीज कार्यम वृक्ष और तत्कार्यम तत्पद से वृक्ष का कार्य हो गया फलम और फलम स्व कारण कारणम स्व कारण कारण को कौन है बीज आगे दे दिया बीजम अभ्यंतरी दृष्टांत दृष्टान्त दे दिया आम्रादी आमरा फल के अंदर में उसका बीज आ जाता है तदवत उसी प्रकार के तद्वत शरीरम स्व कारण कारणम पुरुषम अभ्यंतरी कुरिया अनुय इस प्रकार के हो जाए तद्भत् पुरुषम अभ्यंतरी कुरियात कौन करेगा शरीरम शरीर और पुरुष का बीच में संबंध कहता है स्व कारण स्व पद से क्या लेंगे शरीर शरीर का कारण का कारण पुरुष इसको अभ्यंतरी कुरिया अभी चेती चेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में दृष्टान्त बीज व्यक्ति भेदात क्रोपक्ष दृष्टांत देते हैं बीज से वृक्ष वृक्ष से फल और फल से फिर बीज ये जो जिस बीज से वृक्ष बना और फल का अंदर में जो बीज है वो दोनों बीज भी समान है नहीं है तो सिद्धांत कहते हैं दृष्टान्त बीज व्यक्ति भेदात अविरोधे अपी वहाँ तो इसलिए कोई विरोध नहीं है जो दृष्टान्त आप दे दिए वो दृष्टान्त तो है किंतु वहाँ इतना अंतर है कि बीज व्यक्ति भिन्न भिन्न है यह पुरुष व्यक्ति अज्ञात कारणत्व आभ्यंतरी भाव ओर विरोध है यहाँ किन्तु पुरुष एक ही है होने से कारणत्व और आभ्यंतरी भाव ये नहीं हो पाएगा जो कारण का कारण होगा वो आभ्यंतरी भी हो जाएगा ये संभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ एक ही व्यक्ति एक ही है पुरुष एक ही है नहीं हो पाएगा भाष्य में न सिद्धांत कहता है न अर्थात बीज में जो बीज से वृक्ष वही बीज फल के अंदर में नहीं है अन्य है अन्य बीज है तो अर्थात दृष्टांत में तो अन्य बीज है किंतु दृष्टान्त में वही पुरुष है ठीक है यह सिद्धांत एक दो से दिखा दिया अन्यवात आगे और एक दोष है सवयवत्वात् एक दोष दिखाने से एक तीर में अगर शत्रु मर गया फिर दूसरा तीर कोई चलाएगा ये तो व्यर्थ का काम है तो इसलिए क्यों ये सिद्धांति दूसरा दोष फिर दिखाता है उसके लिए कहते हैं टीका में ननु कारणी पूर्व पक्ष कहता है ननु कारणीभूत बीज से एवं वृक्ष फल तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम तयोह कार्य कारण कार्य बीज और ऐक्यम असंख्य पूर्व कहता है कि जो कारणीभूत बीज उसी से ही वृक्ष बना वो जो बीज का अवयव वो वृक्ष में गया नहीं गया गया और वृक्ष से आगे फल हुआ तो वो फल में भी वही जो कारण बीज वो उसका अवयव सब गया और आगे वो फल के अंदर में जो बीज आएगा वो भी जो कारण बीज था उसी का भी थोड़ा बहुत अवय जाएगा नहीं जाएगा अवय जाएगा इस प्रकार के पूर्व का तर्क है कारणीभूत बीज से एव वृक्ष फल तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम ये सब तो वही कारणीभूत बीज ही हुआ है होने से तयो हो, तयो अर्थात कारण कार्य बी बीज यो ऐक्यम कारण और कार्य ये बीज एक ही, ही है तीन नंबर टिक आगे है हम ऐक्यम पूर्व पक्ष यहाँ तक तो कह दिया तो सिद्धांत जो अन्यवात कह दिया था अभी पूर्व पक्ष वो अन्यत्वात का निराकरण कर दिया अन्य नहीं है जो कारण बीज था अभी वही आकर के कार्य बीज रूपे में पहुँच गया तो इसलिए ऐक्य है आप कहते हैं कि पुरुष एक है पूर्व पक्ष कहते हैं बीज भी एक ही है इसलिए सिद्धांत अभी दूसरा दोष दिखाता है टीका में एवपी अर्थात आप इस प्रकार के तर्क दे करके अगर कहेंगे कि बीज एक ही है तो भी तरह सवयव तस्था बीज से बीज से सवयववाद वृक्षवत फलाकार पिणत अवयव्यो भिन्न अवयवादत परिणाम बीज सावयव हो गया तो वो वृक्षवत्त फलाकारेण परिणत अवयव्यो वो सवयव कुछ अवयव रूपेण गए जैसे रूपेण वो बीज का कुछ अवयव आए होंगे इसी प्रकार की कुछ अवयव फलाकारेण परिणत हो जाएंगे जाएंगे कुछ परिणत अवयव्यों भिन्न अवयवाना में तद, तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम अभी तीन सीढ़ी पार हो गया बीज से वृक्ष वृक्ष से फल फल से फिर तद अंतर्गत बीज क्या ये प्रथम कारण बीज में जो सब अवयव थे कार्य बीज में वही सब अवयव आ जाएंगे तो ये सिद्धांत कहता है कि भिन्न अवयवाना में व तद अंतर्गत बीज रूपेण कहेंगे कोई एक दो हो सकते हैं अवयव कहते है, एक दो होने से भी उसको अभी नहीं माना जाएगा कि वही बीज है बोल करके कारण बीज में अगर कोई एक करोड़ अगर उसका ये है अर्थात परमाणु है तो कार्य बीज में हो सकता है कोई एक परमाणु उसमें आ जाएगा तो ऐसा स्थिति में नहीं कहा जाएगा कि कारण बीज ही कार्य बीज है भिन्न अवयवाना में वह तद अंतर्गत बीज रूपेण परिणामात जो फल के अंदर में जो बीज है उसमें जो अवयव है वो कारणगत बीज अवयव से भिन्न है तयोर भेदेन अभी ये दोनों भिन्न हो गए बीज आधार आधे भाव स्यात तयोर भेदेन आधार आधे भाव स्यात ये दोनों बीज ये भिन्न हो गए तो भिन्न होने से ये यहाँ आधार आधे भाव हो सकता है आधार आधे भाव जैसा यहाँ कह दिया कि शरीर में पुरुष है शरीर हो गया आधार पुरुष उसके अंदर में है पुरुष हो जाएगा आधेय ये जैसे दर्ष्टान्त में है वहां तो ये हो नहीं पाएगा दार्ष्टान्त में दृष्टान्त में किंतु आधार आधे भाव थोड़ा बहुत कह सकते हैं अर्थात यह जो कार्य बीज आया ये हुआ आधार और कारण बीज का हो सकता है कि एक परमाणु कार्य बीज में आ गया और ये कार्य बीज में वो जो एक परमाणु आया उसको आप आधेय कह सकते हैं अर्थात कारण कार्य के अंदर में आ गया आधार आधेय भाव हो जाएगा आधार कौन होगा कार्य बीज न कारण बीज कार्य बीज और उसमें कारण बीज का कोई एक दो परमाणु आ जाएंगे तो आधेय हो सकता है सिद्धांत कहता है आधार अध हो सकता है किंतु इहतु तू यह अर्थात दृष्टान्त में निरवयत्वात निरवय कौन है दर्ष्टान्त में पुरुष निरवय और वह कारण कारण है तो उसका अवयव होगा और वह कलाओं में जाएगा आगे उससे और कुछ अवयव शरीर में आएगा ये सब संभव नहीं है निरवयत्वात न तथा न तथा आधार आधे अभाव नहीं हो पाएगा परिणाम इत्यादि नहीं होगा इति आह ये दोष का तो आप निराकरण नहीं कर पाएंगे सिद्धांतिक इसलिए भाष्य में कह दिया अन्यवात सावयत्वाच ये दूसरा दोष हो गया टीका में आद्य हेतु विवृणती सिद्धांती दो हेतु दिया कि आभ्यंतरीकरण नहीं कर सकता है कार्य स्व कारण कारण को क्या क्या हेतु दिया अन्यवाद सवयत्वाद आद्य हेतु हो गया अन्यवाद इसका विवरण कर रहा है सिद्धांती भाष्य में दृष्टांते कारण बीजात् वृक्ष फल संवृत्ता अन्यान एव दार्टा तो सो कारण कारण भूत सुरुष शरीर अभ्यंतरी शूयते कारण में कीजा कारण कारणबीज से वृक्ष हुआ वृक्ष से आगे फल हुआ फल में आगे संवृत्ता अन्न्य बीजा फल में संता अर्थात तो उसके अंदर में आब्रुत हुए हैं अन्यान बीजाने आम में तो एक बीज होगा अन्यत्र अधिक अधिक बीज हो सकते हैं अन्यान्य बीजा तो दृष्टांत में कारण बीज और कार्य बीज ये अलग अलग हो गए अन्यान बीजाने दार्टान्ति के कारना कारना तो स्वकरण कारणभूत सएव पुरुष शरीर अभ्यंतरीकृत शूयते तो स्वकरण कारणभूत स्वपद से शरीर शरीर का कारण हो गए कला और कला का कारण पुरुष तो सो कारण कारणभूत स एव पुरुष वो शरीर में अभ्यंतरीकृत ऐसा श्रूयते सुनाया जा रहा है ऐसे मंत्र कहते हैं इति श्रूयते इतिका में योड़श कला तो ये प्रभवती ऐसे द्वितीय मंत्र अभी जो चल रहा है इति यस्ता षोड़शकला यदोक्त यस्ब है यदोक्त पुरुषस्य अंत शरीर सौम्य स पुरष सुरश इस प्रकार की षोड़कलाष तो अंत शरीर स ये तिरासी पृष्ठ में आया है तो जिसको यशमिन यता षोड़श कला कहा जाता है शब्द से उसी को आगे अंत शरीर सौम्य सपुरुष तत्पद से उसी को कहा जाता है यह तदव नित्य संबंध इसलिए वह समानी है जैसे दृष्टांत में कारण बीज कार्य बीज भिन्न है दृष्टांत में ऐसे कारण पुरुष कार्य पुरुष अर्थात अभ्यंतरीकृत पुरुष शरीरावच्छिन्न पुरुष ये कारण पुरुष से भिन्न है ऐसा नहीं है यने षोडकला यदोत एव पुरुषस्य अंत शरीर सौम्य स पुरुषित तब्देन अभिधा तत्शब्द के द्वारा स तत्द स स के द्वारा उसी को ही कहा जाता है जो कि कारण है अगे द्वितीय हेतु विवृण्ति द्वितीय हेतु क्या था सवैवत्च उसको कहते हैं भाष्य में बीजवृक्षादीना सवयवत्वाच सियाद आधाराध्येय और निरवयव पुरुषः सवयवाच कला शरीर च इतने सारे इसमें भे, भे, मतलब अन्य अन्य स्थिति है बीजवृक्षादीना आदिनाम बीज वृक्ष ये सब सवयव हैं अन्य इसमें आधाराधेय भाव हो सकता है तो फल के अंदर बीज ये फल हो गया आधार बीज उसमें आधे ये सब हो सकता है और निरवय व पुरुष पुरुष निरवय है तो पुरुष निरवय व उसमें कला रहेंगे और वो कला में फिर आगे शरीर आएगा तो कहते हैं पुरुष निरवय हो गया और सवयवाश्च कला शरीरम च तो ये कला और शरीर ये सब सवयव है तो निरवय में ये सब सवयव पदार्थ ये ऐसे आधार आधेय भाव कल्पना के बिना नहीं हो सकता है निरवय पदार्थ में अन्य पदार्थ ऐसे आधेय करके नहीं रह सकते हैं ठीक है मैं तथा च न देशन कलादिपेण परिणाम एक देश न त्र अवस्थान बीज वन न संभवती जैसे बीज कुछ अंश उसका परिणाम हो गया वृक्ष का कारण और कुछ अंश कहेंगे ऐसा रहा जो कि आगे वृक्ष होकर के फल होकर के बीज हो गया इस प्रकार कह सकते हैं किंतु ऐसे पुरुषों में नहीं हो पाएगा बीज सावयव है मान सकते हैं उसका कुछ अंश तो बिल्कुल वृक्ष रूपेण परिणत तो हो गए और कुछ अंश रह गए किंतु पुरुष में ऐसा नहीं होगा एक देश न कलादि रूपेण परिणाम और एक देश न तत्र अवस्थान ये जो वेदांत लोग अंतकरण को कहते हैं ये जो अंतकरण बाहर जाता है घट अनुभव करने के लिए ये पूरा अंतःकरण चला जाता है जाएगा तो इसको हटा लेना पड़ेगा तो जैसे कहते हैं अंतःकरण सावयव है कुछ अंश चला गया कहेंगे वो क्या हो गया कहते हैं वो प्रमाण हो गया वृत्ति अंदर में जो रह गया उस अंश को क्या कहेंगे प्रमाता तो सवयव होने से प्रमाता प्रमाण इस प्रकार की भेद हो जाएगा किन्तु पुरुषों में ऐसा नहीं होगा तथा च एकदेशन कलादिपेण परिणाम पुरुषों का हो जाएगा और एकदेश न तत्र अवस्थान तो पूर्व पक्ष कह क्यों श्रुति है न पाद से विश्वाभूता ने त्रिपाद्य मृतं आपका श्रुति कहते हैं तो कहते हैं कल्पित तो पाद ले करके सब हो जाएगा तथा तो चकला परिणाम और एक देशे न, तत्र अवस्थानम् अपना तरस्थनमेंप तो रहेगा एक सिद्धांत बीज न संभवती ये कोई पदार्थ नहीं है पुष किला सवयत पिछेदा ये सब कला जो है वो सावयव है उनसे ये सब पिछि है पुर पुरुषस्य तद्रीतवात् पुरुष किन्तु तद विपरीत तद पद तदवद से क्या लेंगे कला कला विपरीत अभी कला में क्या धर्म रह गया जो कि पुरुष में नहीं रहा कला नाम सवयवत्व क्या धर्म रह गया परिच्छेदात और पुरुष निरवय होने से क्या धर्म नहीं रहा परिच्छेद नहीं रहा ये परिच्छेद का बात अभी हो रहा है कला सावयव होने से परिच्छेद और पुरुषस्य से अर्थात परिचिन्न वि मतलब सावयव विपरीत होने से अपरिछिन्न से अच्छा तदप सेत सवयव तो सावयव तो का विपरीत हो गया निरवय होने से अभी सावयव है तो परिचिन्न हो जाएगा निरवय है तो अपिन्न होगा अपरिछिन्न से न परिचिन्न आधारक संभवती अपरिचिन्न से न परिचिन्न पहले पहलेष्ठी हटा देंगे अपरिचिन्न परिच्छि आधारक न ये परिचिन आधारक में क्या समझ हुआ है बहुब्री तो कैसे कहेंगे आधार शब्द कौन सा लिंग होगा पुवलिंग होगा कहीं हुआ है तो परिचिन आधारो यस कस पुरुष से हो सकता है परिचिन्न अपिन्न का आधार हो जाएगा तो नहीं होगा अपरिछिन्न से न परिन्न आधारक संभवती अपरिचिन्न का आधार परिच्छिन्न हो जाएगा ये संभव नहीं है भाष्य में सवयवास् कला शरीर च शरीर भी सावयव है वो निरवयव को कैसे अभ्यंतरीकरण कर लेगा ठीक है मैं यदा सावयवत्वेन कार्यतया मृषावाद निरवयतया पर सत्य पुरुषाधार न उपपद्यत इत्याह। अथवा दूसरे प्रकार के तर्क देते हैं सावयवत्वेन कार्यतया मृषावाद सावयव होने से कार्य हुआ इसलिए मिथ्या हो गया कौन कला न पुरुष कला और निरवयवतया परमार्थ सत्य पुरुष त तो, निरवयव परमार्थ सत्य ये पुरुष हो गया तो निरवयवतया परमार्थ सत्य पुरुषाधार्व परमार्थ सत्य पुरुष ये तीनों में क्या समास हो जाएगा कर्मधारय आगे आधार के साथ क्या कहेंगे जो कि निरवय को ले लगा न पहले न है न उपपद्य आगे न दे दिया परमार्थ सत्य न उपपद्य परमार्थ सत्य पुरुषाधार्व कलाम न उपपद्यते ष्ठी परमार्थ सत्य पुरुष का आधार कला बन जाएगा नहीं बन पाएगा पुरुष पुरुषाधार न उपपद्यते आह भाष्य में सावयवाश्च कला शरीर इसलिए जो सावयव है वो निरवयव का आधार नहीं बन जाएगा टीका में पूर्वपक्ष संकल आ रहा है ननु आकाश कार्य शरीर से अपरिचिन्न से आभ्यंतरी भाव दृष्ट इतिहासं क्य आकाश का कार्य है शरीर क्योंकि शरीर में कितने भूत रहेंगे पांच भूत रहेंगे पार्थिव अंश अधिक है किंतु इसके अंदर में भी आकाश है आकाश कार्य शरीर है शरीर सप्तमें अंत तो आकाश का कार्य जो शरीर है तो उस शरीर में आकाश से आकाश परिच्छिन है अपरिछिन्न है यहाँ दैशिक परिच्छि का, का बात है अपरिचिन्न है आकाशस्य से अपरिचिन्न से शरीर के अंदर में आकाश है नहीं है है कहते हैं देखिए है। आकाश का कार्य शरीर हुआ और आकाश जो अपरिचिन्न है उसका आभ्यंतरी भाव अभी शरीर के अंदर आकाश आ गया तो दृष्ट इति आशंक सिद्धांत कहता है तस्यापि शरीराकारेण अवस्थान में ती आकाश से भी आकाश ही शरीराकारेण अवस्थान है ऐसा नहीं कि शरीर का अंदर में आकाश आ गया आकाश ही शरीर रूपेण अवस्थित है, है कैसा कहते हैं कि छिद्र आदि विशिष्ट से है वो शरीरत्वात ये शरीर क्या है कहते हैं छिद्र आदि विशिष्ट दृष्टांत तो देने के लिए जो फोम कहते हैं ना स्पंज कहते हैं कोई कहेगा ये स्पन्ज के अंदर में आकाश सब ऐसे प्रवेश किए हुए हैं सिद्धांत कहते हैं ऐसे नहीं ये आकाश में स्पॉन्ज का जो उसका जो घन अंश है कठिन अंश है ये सब आकाश में आश्रित तो है इस प्रकार के अब दृष्टि बदल लीजिए तो सिद्धांत ये कहते हैं छिद्रादि विशिष्ट से एवं शरीर शरीरत्वाद अर्थात ये जो स्पॉन्ज कहते हैं कहते हैं छिद्र विशिष्ट ही है उसमें इतने छिद्र प्राधान्य है विशिष्ट से एवं शरीरत्वाद जो कह रहे हैं आजकल विज्ञान इसको प्रमाण कर रहा है तो कहता है हाँ हाँ जो कहते हैं ना ये कहते कागज कहते कागज में बहुत अधिक अंश खाली जागा है बहुत कम अंश में पदार्थ है जहाँ कुछ जाएगा तो टक्कर लग जाएगा नहीं तो बहुत जगह में पदा यहाँ से कुछ छोड़ेंगे तो पार हो जाएगा सब तो धीरे धीरे अर्थात ये ऋषियों को ऐसा सब बात पता रहता था दिव्य दृष्टि कहा जाता है छिद्र आदि विशिष्ट से ये जो शरीर है क्या है कहते छिद्र विशिष्ट है छिद्र प्रधान है इसमें न तो तद अंत अवस्ू तद तो अंतस्तत्व तत्पद से शरीर शरीर अंतस्थत्व आकाश हो जाएगा ये नहीं है आकाश विशिष्ट ही शरीर है आकाश अर्थात छिद्र जो खाली जगह कह देते हैं जहाँ अन्य चार भूत तो नहीं है अच्छा तीन नंबर टिप्पणी कहाँ चला गया टीका में तीन नंबर टिप्पणी कौन सा पंक्ति में है नीचे से चतुर्थ पंक्ति में यद वावत्व न अच्छा इसका टिप्पणी देखिए तीन नंबर सावयत्व न न छुट गया सा पूरा पंक्ति है वहां तद अंतत्व सिद्धांत कहता कि इसलिए आकाश शरीर अंतस्तत्व नहीं हुआ आप जो दृष्टांत दे देते हैं आकाश शरीर का कारण होता हुआ भी शरीर में अंतस्थ हो जाता है इसी प्रकार की शरीर पुरुष का कार्य होने पर भी पुरुष को अंतस्थ करवा लेगा ऐसा संभव नहीं है भाष्य में हेते न आकाशस्या शरीराधार्व अनुपन्नम आकाश से शरीराधार्व नहीं हो पाएगा अभी आकाश से शरीराधार्व अनुपन्नम ष्ठी हटा देंगे आकाश शरीराधार न शरीराधार में क्या समास कहेंगे बहु तो शरीरम आधारो यश शरीर उभय लिंग होता है ये अर्धर चार में आता है तो शरीर आधारो यश्य आकाश से ऐसा नहीं हो पाएगा एतन आकाशस्या भी शरीराधार तुम अनुपन्नम किम उत आकाश कारण से पुरुष से तस्माद असमान दृष्टांत जब शरीर आकाश को ही अंतकरण नहीं अंत अंतरीकृत नहीं कर पाएगा आकाश का जो कारण पुरुष है उसको कैसे अंतरीकृत कर लेगा तस्माद असमानो दृष्टांत ये जो दृष्टांत आप दे दिए पहले बीज वृक्ष ये सब दृष्टांत आरंभ किए और बाद में कह दिए आकाश शरीर के अंदर में ये दृष्टांत सभव नहीं है टीका में पूर्व पृष्ठा में युक्ति अपूर्व पक्षी भी कहता है इसको कहते हैं कि अनन्या और रास्ता नहीं है तो कहता है कि युक्ति असह युक्ति असह असहम अभी वचन प्रामाण्या्यम युक्ति से ये संभव नहीं होने पर भी श्रुति कहती है यह व अंत शरीर सौम्य सह पुरुष श्रुति कहती है तो मानना पड़ेगा पुरुष के अंदर में शरीर ए शरीर के अंदर में पुरुष है भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है किम दृष्टान्त न वचनात् तो चेत ये दृष्टांत तो देना ये क्या आवश्यक है वचन अर्थात तो श्रुति वाक्य है तो श्रुति प्रमाण से ये मानना पड़ेगा इति चेत सिद्धांतिकता है कि टीका में वचनियाप वस्तु न अन्यथा करणे वस्तु वस्तुस्वरूप विरोधेन एवं बोधकवात्था विचार वैर्थ्या विरुद्धार्थों न बोधारह इतिहाचन भी वस्तुनो अन्य करणे सामर्थ्य अभावन वस्तु का जो स्वभाव है उसको अन्यथा कर देगा तो हजार लोग खड़े होकर के हजार दिन तक तो कहेंगे अग्निशीत ये हो जाएगा वचन वस्तु का जो स्वभाव है उसका अन्यथा करण नहीं कर पाएगा और वस्तु वस्तुस्वरूप अविरोधन एवं बोधकत्वात् वचन अर्थ का बोधन करवाता है वस्तु वस्तुस्वरूप अविरोधे न स्वरूप का विरोधी शब्द प्रयोग करने से ज्ञान नहीं हो जाएगा अन्यथा अगर वस्तु स्वरूप का विरोध करके कुछ आप बोधन करवाना चाहेंगे कहते विचार व्यर्थ्यात् क्योंकि जितना भी विचार करें पूरा निर्णय कर लेंगे कि समुद्र जलम अधुरम क्यों जलत्वात गंगा जलवत् अब जितना भी अनुमान दे करके करें कहते सारे विचार व्यर्थ हुआ कोई जिसको शास्त्र संस्कार नहीं है पामर वो आगे कहेगा बाबा जी थोड़ा पी करके देख लीजिए हो गया तो आपका सारे विचार व्यर्थ हो जाएगा और आगे कहते न्याय कहते हैं विरुद्धार्थ हो अर्थात जो विरुद्ध अर्थ है वो बोधन योग्य नहीं होता है भाष्य में सिद्धांत कहता है वचन से अकारकवात् वचन कारक नहीं होता है वह तो ज्ञापक मात्र न ही वचनम वस्तुना अन्यथा कारणे व्याप्रियते वचनम अर्थात शब्द प्रयोग जो किया जाता है वो वस्तु स्वाभाव स्वभाव का व्यतिक्रम करवा देगा यह संभव नहीं है किमतरी फिर वचन क्या करेगा यथाभूत अर्थ अवद्योतने व्याप्रियते व्याप्रियते का अन्वय आ जाएगा यथाभूत अर्थ का अवद्योतन कराएगा प्रकाश करवा देगा ज्ञापन ज्ञापक है वचन कारक नहीं है ठीक है मैं तरी अंत शरीर इति श्रुते है कथम उपपत्तिर इति आशंक्य फिर अंत शरीर ये जो श्रुति कहती है तो ये शब्द का तात्पर्य क्या है इति आशंक सिद्धांति कहता है पुरुषस्य शरीर उपादान तदनुत तद, तद अंतर्गत वतीते तदिप्राया इं श्रुतिरिति सदृष्ट पुरुष शरीर का उपादान है जैसे कहेंगे ईटा पत्थर से यह मकान बना हुआ है तो कहेंगे ईटा पत्थर इस मकान में प्रविष्ट हुए हैं दिखते हैं उपलब्ध हुए हैं उपलब्ध होते हैं इसी प्रकार के पुरष शरीर उपादान शरीर उपादान में क्या समाज कहेंगे पुरुषों को कह देगा बहुत अंतिम आता है <laughs> उससे पहले तत्पुरुष आ जाएगा पुरुष शरीर का उपादान होने से तो जो उपादान होगा वो कार्य में अनुचित मिलेगा कार्य में अनुगत मिलेगा अनुसूत अनुगत तद अनुसूत तद्पद से शरीर शरीर अनुसूचित अनुसूचित अनुगत शरीर अनुगत होने से तद अंतर्गत व प्रतीत उसमें जैसे गया हुआ प्रतीत होगा तद अभिप्राया श्रुति अर्थात शरीर के अंदर पुरुष अर्थात शरीर में भी अनुस्यूत है अनुगत है श्रुति का अभिप्राय यहाँ यह है सदृष्ट आह भाष्य में तस्मा अंत इति एवं वचनम अंडस्या व्योम द्रष्ट्य शरीर अंत शरीर में ये पुरुष ये कैसे है कहते हैं वचन जैसा कहते हैं अंडस्य अंत व्योम व्योम आकाश आकाश ये अंड का आरंभक है अंड ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड का आरंभक जो आकाश वो आकाश ब्रह्मांड का अंतर में कैसे आ जाएगा कहते हैं जैसे जो उपादान है वो कार्य में प्रतीत होगा इसी को लेकर के कहा जाता है अंडस्यांतर व्योम इति बध द्रष्टव्य ऐसा जानना चाहिए आगे टीका में अंड कारण से व्योम यथा तद अनुस्यूत तद अंतर्गत प्रतीति तद्वत्थ ब्रह्मांड का कारण जो आकाश है वो ब्रह्मांड में अनुस्यूत है दैशिक परिच्छिन्न आकाश नहीं है सर्वत्र उपलब्ध होगा तद अंतर्गत ब्रह्मांड अंतर्गत प्रतीति इसी प्रकार की यहाँ पुरुष शरीर में यदवा लोक भ्रम सिद्धम परिच्छिन अनुद्यत श्रुतिया इतिहा सारे मनुष्यों को प्राणियों को यही भ्रम होता है कि मैं मैं कहने से आत्मा है व्यापक है पुरुष है किंतु अनुभव तो सभी को हो रहा है कि मैं शरीर में ही हूँ ये लोक में जो प्रसिद्ध भ्रम है उसी को यहाँ श्रुति अनुवाद कर देती है लोक में प्रसिद्ध है परिच्छिनत्व अनुभव होना जीव को ये श्रुति इसका अनुवाद कर देती है भाष्य में उपलब्धि निमित्त दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगेर अंत शरीर परिच्छिव उपलभ्यते पुरुष उपल च चत उच्यते अंत शरीर सौम्य सपुरुष्तिपलब्धि निमित्तवात्त ये जो जीवों को सब उपलब्धि हो रही है इसका निमित्त तो वही चैतन्य वो शरीर में विद्यमान होकर के क्या करता है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि ये वही करता है वही चैतन्य विद्यमान होकर के उपलब्धि का निमित्त होकर के शरीर का अंदर में परिचिन्न ईव ही उपलभ्य थे पुरुष जैसे परिच्छिन होकर के शरीर का अंदर में है उपलब्ध बाकी जो इसके सब दर्शन श्रवण मनन इत्यादि हो रहे हैं इसका कारण है वो पुरुष चैतन्य और जीव अनुभव करता है कि मैं अनुभव ये सब उपलब्धि कर रहा हूँ इसलिए लगता है कि शरीर के अंदर में परिचिन्न है टीका में तत्र अभिव्यक्तिर व तद अंतर्गत व्यापेश और तृतीय समाधान देते हैं तत्र अभिव्यक्तिर शरीर में अभिव्यक्ति होती है पुरुष का भाष्य में उपलभ्यतें च उपलभ्यतः अर्थात हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति उसमें उपलब्ध होता है अंत शरीर सौम्य सपुरुष इति कह दिया गया न पुनर् आकाश कारण सन कुंडवत कुंड बदरवत शरीर इति आकाश कारण आकाश का जो कारण है ये पुरुष होता हुआ आकाश का कारण होता हुआ जैसे कुंडे बदर परिचिन हो जाता है इसी प्रकार की शरीर परिच्छिन हो जाएगा यह पुरुष ऐसा नहीं है मनसा अपि न न वाक्य कारंभ में न मनसा अपि इच्छती वकतुम मूढ़ो अपि कि मुतः प्रमाण अभूता जो मूढ़ है वो भी मन से चाहता नहीं इस प्रकार वाक्य कहने के लिए कि व्यापक चैतन्य शरीर में परिच्छिन्न हो जाएगा और जो प्रमाण को आश्रय करके विचार करते हैं वो कहाँ कहेंगे वो श्रुति भी कहाँ कहेगी जो कि प्रमाण है तो इसलिए अंत शरीर इसका अर्थ है ये परिच्छिन पुरुष हो गया शरीर के अंदर में ये नहीं है वहाँ अभिव्यक्त तो होता है शरीर का उपादान है इस दृष्टि से सब कहा गया आज यहाँ तक आगे अभी चार दिन अवकाश रहेगा तीन दिन तक चतुर्थ आकापूची है ओम सं मित्र संगो भगव स्रो बृहस्पति संगो विष्णु नमो रम्भणे नमस्ते वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्माशिवा प्रत्यक्ष तन्मा ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशम सत्यमवादीशम तदमि हावि शांति शांति शातिशा सहना बगत सहना बन सी